महाभारत शांति पर्व पंचाधिक शांतिपर्व पंचाधिकम्याय कालक वृक्षे मुनि के द्वारा गए हुए राज्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन मुनिर्वाच अथ चेत पौरस किंजित क्षत्रिआत्म पश्यसे ब्रवीता प्रतिपत्त ने कहा राजकुमार यदि तुम अपने में कुछ पुरुषार्थ देखते हो तो मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूँ सुणु सर्व अशेषेण यहाँ वक्षा तत्व यदि तुम उसे कार्य रूप में परिणत कर सको उसके अनुसार ही सारा कार्य करो तो मैं उन नीति का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ तुम वह सब पूर्ण रूप से सुनो आचरे सचिचेत कर्म महतो राज्य राज्य मा महतिम अथ्रोचते राजन ब्रभिमित यदि तुम मेरी बताई हुई नीति के अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान वैभव राज्य राज्य की मंत्रणा और विशाल संपत्ति की प्राप्ति होगी राजन यदि मेरी यह बात तुम्हें रुचि हो तो फिर से कहो क्या मैं तुमसे इस विषय का वर्णन करूं करू राजो भगवान अमोघोयम भवन दया सामागम राजा ने कहा प्रभो आप अवश्य उस नीति का वर्णन करें मैं आपके शरण में आया हूं आपके साथ जो समागम प्राप्त हुआ है यह आज व्यर्थ न हो मुनिर्वाच हित क्रोधम हर्षम तथा भेवस्व प्रणिपत कृतानी मुनि ने कहा राजन तुम दंभ काम क्रोध हर्ष और भय को त्याग कर हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर कर शत्रों के भी सेवा करो च पवित्र व्यवहार और उत्तम कर्म द्वारा अपने प्रति विधेहराज का विश्वास उत्पन्न करो विधेराज सत्य प्रतिज्ञ हैं अत वे तुम्हें अवश्य धन प्रदान करेंगे यदि ऐसा हुआ तो तुम समस्त प्राणियों के लिए प्रमाणूत अर्थत पात्र तथा राजा की दाहिनी बांह हो जाओगी तथा सहायान सोत्साहे व्यसनाश चिन्ह वर्तमान स्वशास्त्रेण संयतात्मा जितेन्द्रिय अभ्युद्धर प्रसादयति च प्रजा फिर तो तुम्हें बहुत से शुद्ध हृदय वाले दुर्व्यसनों से रहित तथा उत्साही सहायक मिल जाएंगे जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वह अपना तो उद्धार करता ही है प्रजा को भी प्रसन्न कर लेता है तेन तम धृतिमता धीमता चाकृत प्रमाण सर्वभूते सुग्वा च्रहण महत तथा सुल लब्धवा मंत्र सुमंत्री आंतर भेदम बिल्वेन भेद राजा जनक बड़े धीर और श्री संपन्न हैं। जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तब सभी लोगों के विश्वास पात्र होकर तुम अत्यंत गौरवान्वित हो जाओगे उस अवस्था में तुम मित्रों की सेना इकट्ठी करके अच्छे मंत्रियों के साथ सलाह लेकर अंतरंग व्यक्तियों द्वारा शत्रुदल में फूट ढलवा कर बेल को बेल से ही फोड़ो शत्रु के सहयोग से ही शत्रु का विधंसक वरैर्वा संविद्वा बलमप्यस्य घात अलभ्याये शुभा श्रियदना चय्यासा महािण मृगजाता रतगंधा फला तेस्वे वज यथान्य अथवा दूसरों से मेल करके उन्हीं के द्वारा शत्रु के बल का भी नाश कराओ राजकुमार जो शुभ पदार्थ अलभ्य है उनमें तथा स्त्री ओढ़ने बिछाने के सुंदर वस्त्र अच्छे अच्छे पलंग आसन वाहन बहुमूल्य गृह तरह तरह के रसगंध और फल इन्हीं वस्तुओं में शत्रु को आसक्त करो भाती भात के पक्षियों और विभिन्न जाति के पशुओं के पालन की भी आसक्ति शत्रु के मन में पैदा करो जिससे यह शत्रु धीरे धीरे धनहीन होकर स्वतः नष्ट हो जाए यद्यव प्रतिव्यो यद्योपेक्षण महती न जा तो विवृतः कार्य शत्रु सुनेह में क्षता यदि ऐसा करते समय कभी शत्रु को उस व्यसन की ओर जाने से रोकने या मना करने की आवश्यकता पड़े तो वह भी करना चाहिए अथवा वह उपेक्षा के योग्य हो तो उपेक्षा ही कर देनी चाहिए किंतु उत्तम नीति का फल चाहने वाले राजा को चाहिए कि वह किसी भी दशा में शत्रु पर अपना गुप्त मनोभाव प्रकट न होने दे रमस्व पर महामित्र विषय प्राग सम्मत भजस्व श्वेत का मित्र धर्म अमन तुम बुद्धिमानों के विश्वास भाजन बनकर अपने महाशत्रु के राज्य में सानंद विचरण करो और कुत्ते हिरण तथा कौं की तरह चौकन्ने रहकर निरर्थक वर्ताओं द्वारा विदेश राज के पति प्रति मित्र धर्म का पालन करो जैसे कुत्ते बहुत जागते हैं उसी तरह शत्रु की गतिविधि को देखने के लिए बराबर जागता रहे जिस प्रकार हिरण बहुत चौकन्ने होते हैं जरा भी भय की आशंका होते ही भाग जाते हैं उसी तरह हर समय सावधान रहे भय आने के पहले ही वहां से खिसक जाए जैसे कौवे प्रत्येक मनुष्य की चेष्टा देखते रहते हैं किसी को हाथ उठाते देख तुरंत उड़ जाते हैं उसी प्रकार शत्रु की चेष्टा पर सदा दृष्टि रखे आरंभा महतो दुश्चरा प्रयोजय नदीव्च विरोधाश्च बलव्य शत्रु को इतने बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा दो जिनका पूरा होना अत्यंत कठिन हो और बलवान राजाओं के साथ शत्रु का ऐसा विरोध करा दो जो किसी विशाल नदी के समान अत्यंत दुस्तर हो उद्याना महा शयानसना चोग सुख नो समस्या विरह बड़े बड़े बगीचे लग्वाक बहुमूल्य पलंग भिछौने तथा भोग विलास के अन्य साधनों में खर्च कराकर उसका सारा खजाना खाली करा दो यज्ञान प्रसाद्यस्मे ब्राह्मणा अनुवर्णता प्रति करीष्यंतेम भोक्षा इव तुम तो मिथिला के प्रसिद्ध ब्राह्मणों की प्रशंसा करके उनके द्वारा संदेह विदेहराज को बड़े बड़े यज्ञ और दान करने का उपदेश दिलाओ नित्य ही वे ब्राह्मण तुम्हारा उपकार करेंगे और विदेहराज को भीड़ियों के समान नोच खाएंगे। असंशयम पुण्यशील प्राप्त होती परमा गतिम त्रिवेष्ट पे पुण्यतम स्थानम प्राप्त इसमें संदेह नहीं कि पुण्यशील मानो परम गति को प्राप्त होता है उसे स्वर्गलोक में परम पवित्र स्थान की प्राप्ति होती है कोश अक्षय अच्छा तमाम कौशल्य गति उभत्र प्रयुक्त अधर्मेरा धर्म एव कौशलराज धर्म अथवा अधर्म या उन दोनों में ही प्रवृत्त रहने वाले राजा का कोश निश्चय ही खाली हो जाता है खजाना खाली होते ही राजा अपने शत्रुओं के वश में आ जाता है फलार्थ मूलम्छेद्येत न चास्मृमा कर्म दैवस्ोपवर्णय शत्रु के राज्य में जो फल मूल और खेती आदि हो उसे गुप्त रूप से नष्ट करा दे इससे उसके शत्रु प्रसन्न होते हैं यह कार्य किसी मनुष्य का क्या हुआ ना बतावे दैवी घटना कहकर इसका वर्णन न करे असंशयम दैव पर क्षिप्रमेव नश्यती या जैनम विश्वजिता सर्वस्व न अभियोज्यतम इसमें संदेह नहीं कि दैव का मारा हुआ मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है हो सके तो शत्रु को विश्वजीत नामक यज्ञ में लगा दो और उसके द्वारा दक्षिणा रूप में सर्वस्व दान कराकर उसे निर्धन बना दो बनाद गछते सिद्धाथ पीड्यम महाजनम योगधर्म विदम पुण्यम कंचिदर्णम बुभूषेत कच्चि गच्छेदना सिद्धेन औौसति योगे नर्वशत्रुविनानानाशिना नागा ननुष्यापात इस तुम्हारा मनोर होगा तदनंतर तुम्हें कष्ट पाते हुए किसी श्रेष्ठ पुरुष की दुर्वस्था और किसी योग धर्म के ज्ञाता पुण्यात्मा पुरुष की महिमा का राजा के सामने वर्णन करना चाहिए जिससे शत्रु राजा अपने राज्य को त्याग देने की इच्छा करने लगे यदि कदाचित वह प्रकृति ही रह जाए उसके ऊपर वैराग्य का प्रभाव न पड़े तब अपने नियुक्त किए हुए पुरुषों द्वारा सर्वशत्रु विनाशक सिद्ध औषध के प्रयोग से शत्रु के हाथी घोड़े और मनुष्यों को मरवा डालना चाहिए ये तेचा तेच बहु बहुदंभ यो होगा सक्या विषा कर तुम पुरुषेम राजकुमार अपने मन को, मन को को वश में रखने वाला पुरुष यदि धर्म विरुद्ध आचरण करना सह सके तो ये तथा और भी बहुत से भली भांति सोचे हुए कपटपूर्ण प्रयोग है जो उसके द्वारा किए जा सकते हैं इतिश्री महाभारत शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी कालक वृक्ष पंचाधिक शमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कालक वृक्ष मुनि का उपदेश विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ